सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में हम लोग खास हमारे सीनियर सिटीजन को हम लोग सुनते इस कार्यक्रम के माध्यम से और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग ऐसे सीनियर सिटीजन से बात करते हैं उनके जीवन के कुछ बहुत ही सुंदर अनुभव जब सुनते हैं तो हमें बहुत प्रेरणा मिलती है तो आइए आगे बढ़ते हैं आज के इस सलामी जिंदगी को सजाने के लिए हमारे साथ वीरेंद्र प्रसाद मिश्रा जी है जो लखनऊ से बिलोंग करते हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उनके पास है जो हम सुनेंगे आप सभी की तरफ से वीरेंद्र प्रसाद मिश्रा जी का बहुत बहुत स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में नमस्कार भाइयों महनू मेरा नाम वीरेंद्र प्रसाद मिश्रा जैसे भाई साहब ने बताया है मैं लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है वहाँ से बिलोंग करता हूँ और इस वक्त जो है जैसा भाई साहब ने बताया कि मेरी उम्र जो है वो साठ साल के करीब हो गई है और जिंदगी जो है मैं भरपूर जी रहा हूँ और उसके शुरुआत करता हूँ मैं अपने बहुत ही जो बचपन का था बचपन तो जैसे सब किसी का होता है भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि सब कैसे ऐसे ही हूँ बहुत खुशहाल मेरा ताल्लुक़ जो है वो गांव से था तो पढ़ाई तो हमारे शहर में ही थी बहरहाल हम लोगों का गांव में भी आना जाना होता था और बचपन में वो दिन जब आज आप के साथ शेयर कर रहा हूँ तो मैं फिर वहीं पहुँच गया जो वो गाँव के पेड़ों पर पे चढ़ना नदियों में नहाना नहरों में खेलना कूदना और पूरे दिन कहीं इधर कभी उधर कभी किसी को परेशान करना कभी दादियों की कहानी पूर्वजों का बहुत ही अच्छा लगता था जब हम लोगों के एग्ज़ाम के बाद छुट्टियां होती थी तो उसका इंतज़ार रहता था कि कब छुट्टियां हों और कब हम लोगों को जाने को मिले और वो सीज़न भी रहता था कि जब आम और जामुन और ये सारी चीज़ें जो तैयार रहती थी बहुत ही बहुत ही अच्छा लगता था ये तो था बचपन का वीरेंद्र प्रसाद मिश्रा जी बहुत ही अच्छी बात है आपने अपने बचपन की याद दिलाई और मैं चाहूंगा कि अब 60 इयर्स में भी आप चल फिल रहे हैं अच्छी तरह से हेल्दी वेल्दी और हैप्पी हैं तो इसके पीछे का रहस्य क्या है ये आपने तो बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हमारे जिंदगी का रहस्य क्या है इतना जो जिंदा जिसको हम कहेंगे इसके पीछे बहुत बड़ा बहुत बड़ा रहस्य है और मैं हर किसी से भी यही चाहूँगा कि हर किसी की ऐसे ही भगवान की कृपा हो कि हर किसी की ज़िंदगी ऐसे ही हो बचपन में मुझको बचपन से एक चीज़ की बहुत बहुत जो है वो इच्छा होती थी जानने की जब मैं कभी किसी को दुखी देखता था परेशान देखता था कुछ लोग बहुत परेशान हैं कुछ बहुत गरीब हैं कुछ वहीं पर बहुत जो है खुश हैं तो एक प्रश्न उठता था कि क्या क्या है क्यों है इसको अगर भगवान ने बनाया है तो क्यों ऐसा बनाया हुआ है क्या इसके पीछे रहस्य है बहुत सारे प्रश्न उठते थे और दब जाते थे समय के अनुसार जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया फिर ये इच्छा हुई और जानू इसको तो इसको जानने के लिए फिर ये था कि मैं संस्कृत पढ़नी पड़ेगी और विद्वानों के पास जाना पड़ेगा तब ये रहस्य मालूम पड़ेंगे मगर जिंदगी के पड़ाव में एक समय ऐसा आया जब मैं दुबई में था वो 1997 में मैं ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आया और इन्हीं सारे प्रश्नों के साथ मैंने वहां जाना शुरू किया एक एक करके सारी पढ़ते हमारी जितने प्रश्न थे उनका सबका उत्तर एक बहुत ही साइंटिफिक क्योंकि हमारा बैकग्राउंड साइंस का था तो हम किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे बहरहाल एक एक मेरे प्रश्न साइंटिफिक लेवल पे जाकर के सब क्लियर हुए और जो वहाँ पर मेडिटेशन सिखाया गया उस मेडिटेशन को 97 से हमने अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप में लाना शुरू किया उसका परिणाम ये हुआ कि आज जो है हमारे पूरे परिवार में खुशी है हमारे संबंधों में खुशी है और हमारे आसपास पास पड़ोस में जो लोग हैं उनके साथ खुशी है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो मुझको लगी जो हमारे कह लीजिए कि वो क्लियरिटी हमको हमारे जो हम नित्य क्रिया करते थे उसके द्वारा हमको नहीं मिल रही थी आज कोई अपना पराया नहीं है जहाँ पर भी जब भी हम किसी के साथ ट्रेवल करते रहते हैं मिलता है कोई हो हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है हम उसको गले लगाने के लिए तैयार हैं हम उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं क्योंकि वहां पर सिखाया जाता है कि सब पूरा विश्व जो है एक हमारा परिवार है और इसको समझने के लिए बहुत सारी चीज हमको समझनी पड़ती हैं हमको उस दौर से उस उन चीजों का अभ्यास करना पड़ता है जो जीवन की सच्चाई हैं आज हमारा कोई दुश्मन नहीं है हम सभी के सभी हमारे और हर किसी के लिए हाथ जो है वो बढ़ा हुआ है तो देखे जिंदगी में जितना अगर आप खुश होना चाहते हैं तो दूसरों को खुशियां बांटते चलिए और देखते चलिए कि आपको जिंदगी कहाँ से कहा लेकर के जाती है तो आप सभी को जो है बस मैं यही एक वो करूंगा कि जीवन को भरपूर जिए ये जिंदगी जो मिली हुई है ये बार बार नहीं मिलने वाली है ये एक बार मिली है और इसको भरपूर खुद भी खुश रहें दूसरों को खुश रखें खुशी का एक ही फार्मूला है जो मैंने यहां आकर के सीखा और उसको जीवन में मैं पूरी तरह से जो है भरपूर कर रहा हूं खुशी दे और खुशी लें यही एक सीधा सा फार्मूला है वीरेंद्र प्रसाद जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि क्या रहस्य है आप आप हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहते हैं तो इसके पीछे का रहस्य यही है कि आपने जो प्राचीन राजयोग है उसका अभ्यास करते हैं योग करते हैं जिसके वजह से आपके चेहरे पे सदा खुशी बना रहता है और इसके साथ साथ आप कुछ चिंतन मनन भी करते हैं अच्छी तरह से अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश भी करते हैं तो एक पॉजिटिव थिंकिंग लेके आप चलते हैं जीवन में और सर्व के आप दुआएँ करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य है आपके पास और जिसकी वजह से आप 60 साल की उम्र में भी सदा खुश रहते हैं मस्त रहते हैं और अपना कारोबार अभी खुद ही करते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी बात आप आपने बताई अपना रहस्य 60 साल की उम्र में आप कैसे खुश रहते हैं तो योग हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम करता है और वैसे भी आजकल जो है योगा का योग का बहुत ही प्रचलन चल रहा है मीडिया के माध्यम से हम लोग सुनते हैं लेकिन वही है कि जब तक हम लोग उसे अच्छी तरह से समझें और जाने तब ही हम अपने जीवन में उसको जब अप्लाई करेंगे तो उसका जो है असर हमारे सेहत पर हमारे मन पर होता रहेगा तो बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई हमारे सभी श्रोताओं को भी लग रहा होगा कहीं ना कहीं हमें मेडिटेशन सीखना होगा या योग सीखना होगा ज़रूर उसके लिए समय दीजिए आपके पास 24 घंटे हैं तो आप उसमें से आधा घंटा या पौना घंटा रोज अपने लिए जरूर दें जिससे आपका सेहत और मनोबल बढ़ता जाएगा तो आइए आगे बढ़ते हैं इस सिलसिले को जारी रखते हुए सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में हमारे साथ लखनऊ से वीरेंद्र प्रसाद मिश्रा जी जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि जैसे आप बचपन की बहुत ही अच्छी बातें ताज़ा कराई हैं तो मैं चाहूँगा कि आपकी युवा अवस्था के बारे में बताइए जब आपने पढ़ाई पूरा किया तो एक आज के युवा साथी जिस तरह करियर के बारे में सोचते रहते हैं कि क्या बनना है कैसे करना है तो कई बार तो कन्फ्यूजन्स रहता है और कई बार कई बच्चों को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता वो अपने लक्ष्य को क्लियर रखते हैं तो वो आगे बढ़ जाते हैं जल्दी लेकिन जिनके पास लक्ष्य नहीं है और वो सोचते रहते हैं कि हमें किस दिशा में जाना है तो आपके जीवन में आपने अपना डिसीजन या अपना करियर बनाने के लिए क्या किया कैसे आपने रास्ता ढूँढा ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा जो कि हर युवा और न युवा बल्कि पेरेंट्स भी आज के समय में तो बहुत कंसर्न रहते हैं बहुत चिंतित रहते हैं कि बच्चा जो है हमारा क्या चुने कैसे जो है इतने कंपटीशन में कैसे वो आगे बढ़े इसके लिए जो हमारे साथ हुआ वो बहुत ही हम हमको क्लियर था हमारे ब्रदर्स थे तो उनकी तरफ से भी हमको काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिली और मैं मेडिकल फील्ड में एक पैरामेडिकल ब्रांच है जिसको कि ऑप्टोमेट्री कहते हैं वो मैंने चुना था इसका भी कह लीजिए कि एक रीज़न था वैसे तो हमारे हमसे जो बड़े ब्रदर थे वो डॉक्टर थे तो वो भी चाहते थे और परिवार में भी बहरअल हमको ये था कि कुछ अलग हट करके करें तो इस उसमें मैंने वो सब्जेक्ट चुना और जीवन में मुझको उसकी वजह से जैसे ही जिस साल ही हमने कंप्लीट किया था 82 में हमारी शादी हुई और हमारा हमको जो फर्स्ट जॉब मिली वो हमको नाइजीरिया में मिली जो कि वेस्ट अफ्रीका में आता है तो और उसी बीच 82 में ही हमारी शादी हो गई सारी चीज़ सब मैं पास आउट हुआ फिर शादी हुई शादी होकर के जो है हम नाइजीरिया चले गए और नाइजीरिया में भी हमारा काफ़ी अच्छा वहाँ पर भी रहा करीब मैं साढ़े चार साल नाइजीरिया में रहा और उस यहाँ एक जो विशेष बात मैं पेरेंट्स और बच्चों से कहना चाहूँगा कि वो अपने जीवन का वो जो समय है वो हमारा हमारा कैरियर बनाने का समय है वो अगर हम ये चाहते हैं कि हम बाद में बना लेंगे या अभी तो हमारे खेलने कूदने के दिन हैं उस पे थोड़ा सा हमको पूरा ध्यान देना चाहिए कि यही हमारी ज़िंदगी है आज आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो पूरी ज़िंदगी एंजॉय करेंगे और आज अगर आप एंजॉय करेंगे तो पूरी ज़िंदगी जो है आप सफ़र करते रहेंगे ये मेरा मानना है और इसको जो मैंने प्रैक्टिकल साठ साल में बहुत सारे परिवार बहुत सारे बच्चों को देखता रहा हूँ मिलता रहा हूँ तो ये मेरा एक बुजुर्ग होने के नाते आप लोगों के लिए सलाह भी है मैसेज भी है इसको जरूर ध्यान में रखेंगे तो इस तरह से हमारे जो है हमारा कैरियर शुरू हुआ और नाइजीरिया से आकर के फिर एक साल के लिए मैं फिर इंडिया में आया था क्योंकि वहाँ नाइजीरिया में कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई थी उसके बाद फिर मैं बहरीन चला गया बहरीन से फिर दुबई इस तरह से कह लीजिए कि गल्फ में हमारा बीस साल और पूरी लाइफ की हमारा जो है हमारा बाहर ही गुज़रा 2011 में मैं फिर वापस फाइनली आ गया हूँ पूरी तरह से और इस बीच हमने अपना रहने का और सारी चीज़ें एक रिटायर्ड लाइफ को जीने के लिए भी जो सुख सुविधाएँ और जो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है वो भी कुछ परमात्मा की कृपा और कुछ हमारे एफर्ट्स की वजह से सारी चीज़ हो गई है इस वक्त हमारा पूरा परिवार खुश है और दूसरों को भी हमेशा ये रहता है कि कैसे जो है हम दूसरों को भी जीवन में ये खुशी ला सकें बांट सकें यही एक हमारा लक्ष्य रहता है वीरेंद्र प्रसाद मिश्रा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपके जीवन में जो आपने करियर के बारे में सोचा और फिर आपका बहुत ही अच्छा सपोर्ट आपको जो है मिला और आप अच्छी तरह से सेटल हो गए और आज ईश्वर की कृपा से आप बिल्कुल ठीक है और फाइनेंशियली भी आप बहुत ही अच्छी स्टेबल है तो आइए आगे बढ़ते हैं जैसे कि हम लोग अपने जीवन में जीवन के इस पड़ाव में कई बार हम लोग कुछ संगीत के साथ भी जुड़ते हैं संगीत हमारा एक मनोबल बढ़ाता है खुशी देता है जैसे कि आपने कहा खुशी बांटो तो संगीत से हमारा बहुत ज़्यादा मानव जीवन का जो है ताल्लुक रहता है तो मैं चाहूँगा कि आपका कैसे संगीत के साथ क्या फील रहा और किस टाइप के संगीत आप सुनते हैं ये भी आपने तो जिंदगी के हमारे वो तार छेड़ दिए जो कि बहुत ही हमारे सबसे सुंदर क्षणों में है मुझे हमारे जो पुराने संगीत पुराने जो फिल्मों के गाने हैं वो बहुत ही प्रिय और फिल्में देखना भी बहुत अच्छा लगता था सुनना बहुत ही अच्छा लगता था लगता है अभी भी लगता है और रियली really, मतलब मुझे बहुत ही एक शक्ति देते हैं शांति देते हैं उन सब में अगर आप पूछना चाहेंगे तो आज के जो फिल्में हैं आजकल के जो गाने हैं गीत हैं वो थोड़ा सा कम पसंद करता हूं बहुत ही सिलेक्टेड मुझे पुराने गाने जैसे आ चल के तुझे मैं ले कर चलूँ ये मेरा बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है उसमें ये भी शायद जानना चाहेंगे कि क्यों है वो एक ऐसी दुनिया की वो करता है जहां पर कि कहीं कोई दुख ना हो वो बहुत ही बहुत ही सुदिंग बहुत ही अंदर से शांति और एक कह लीजिए कि उसको ख्वाबों की दुनिया तो नहीं कहेंगे बहरल अभी के हिसाब से तो ख्वाबों की दुनिया ही कहेंगे बहरल अंदर से आता है कि काश ऐसा हो ऐसी दुनिया हो जहां कोई गम ना हो कहीं कोई दुखी ना रहे अंदर से मेरी आवाज यही आती कि कुछ परमात्मा ऐसा कर दे कि कोई दुखी ना रहे तो वो गाना मुझे बहुत बहुत बहुत अच्छा लगता है उसके साथ जितने भी और भी हैं मुगल आजम के गाने हैं पाकिजा के गाने हैं ऐसे बहुत ही मैं तो रात में लगा करके अभी भी सो जाता हूं और सुनता रहता हूं तो गाना ही ये संगीत ही हमारा जीवन है प्रकृति हमारा कह लीजिए कि हमारे सांस है तो अगर इनसे हम अलग होंगे तो हमारा जिंदगी हमारा जीवन ही नहीं होगा बहुत ही प्यारा सा गीत आपने बताया है आज चल के तुझे तो चलिए इसी गीत को हम लोग सुनते हैं अभी आप सुना हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर सलामी जिंदगी और हमारे इस कार्यक्रम के आज के हमारे मेहमान वीरेंद्र प्रसाद मिश्रा जी हैं आप सुना हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कर रहो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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छा लग रहा है वीरेंद्र प्रसाद मिश्रा जी हमारे साथ हैं उनसे बातें करते हुए कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ उनका जो अनुभव है वो हमें ऐसा लगता है क्योंकि हम सभी लोग गीत संगीत के साथ जुड़े रहते हैं और कहीं ना कहीं इनसे हमें शक्ति भी मिलती है हमारा समय भी बीतता है और अच्छा फील हम लोग करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गाने हमें जो है कहीं ना कहीं हमें हमारे मनोस्थिति हम जिस भाव को चाहते हैं वो भाव वो प्रकट करते हैं तो बहुत ही अच्छा गीत जो है आ चल के तुझे मैं ले के चलो एक ऐसे गगन की और जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो तो हमारे जीवन में गम और आंसू जब आते हैं तो हम थोड़ा पेन फील करते हैं दुख फील करते हैं और जब खुशी होती है तो हमें नेचुरली अच्छा लगता है मन शांत रहता है मन में एक आनंद की तरंगे जो है हमें एक शक्ति प्रदान करता है और ये सभी लोग चाहते हैं कि सभी लोग खुश रहें जीवन में लेकिन ऐसा भी कहते हैं कि अगर गम ना हो तो खुशी का भी महत्व नहीं रहेगा और खुशी ना हो तो गम का भी मतलब नहीं रहेगा तो दोनों चीज़ें आपस में संबंधित हैं लेकिन फिर भी हमें प्रयास करते रहना चाहिए आगे बढ़ने के लिए और दुख आए तो वो भी एक परीक्षा का क्षण समझ के उसको समझना है और आगे बढ़ना है रुक नहीं जाना है बात ये है कि कहीं रुकना नहीं है तो आइए आगे बढ़ते हैं सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में हम लोग बात कर रहे हैं वीरेंद्र प्रसाद मिश्रा जी से तो मैं चाहूँगा कि हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं जैसे आपने अभी बात कही गाने के अंदर जो ऐसी दुनिया में आप जाना चाहते हैं जहाँ पर कोई गम और आंसू न हो लेकिन हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं सुख दुख आते रहते हैं तो आपके जीवन में जो बहुत ज़्यादा दर्द या पेन वाला सिचुएशन कपता और बहुत अच्छा ये भी प्रश्न आपने पूछा देखें कि जिंदगी अगर बनी ही है सुख और दुखों से अगर हमारी जिंदगी में दुख नहीं होंगे तो शायद हम परमात्मा को याद भी नहीं करेंगे तो हमारी जिंदगी में भी आए बहुत आए और उसमें जो वो मैं सुनाऊंगा जिसने कि मेरी जिंदगी की धारा बदल दी और उससे मैं कैसे निकला वो भी बहुत ज़रूरी है सभी के लिए आ, ये बात है टू थाउजेंड की जब मैं दुबई में था तो मैं जहाँ पहले जॉब कर रहा था तो एक हमारे मित्र थे उन्होंने हमको प्रपोजल दिया कि आप हम और वो मिल कर के जो है एक बिजनेस करेंगे जब हम दूसरों के लिए बिजनेस करके इतना अच्छा उनको रिटर्न दे रहे हैं तो जब हम अपना करेंगे तो उसमें तो प्रॉफिट होगा ही होगा ये उनकी भी सोच थी और हमारी भी थी बहरहाल जब उनके साथ शुरू किया तो कुछ शुरू से ही हमको लगने लगा कि जो हमारी सोच थी वो उनकी सोच नहीं थी कहीं पर उनमें थोड़ा सा कुछ एक्सपेक्टेशन कह लीजिए या कुछ उनका भावना अलग थी उसके बहुत ज्यादा हम उसमें नहीं जाते हैं बहरहाल वो हमारी जिंदगी का ऐसा समय था जिसमें मैंने अपना वहाँ का जितना भी धन था वो हमने सारा लगा दिया था इस उम्मीद से कि भाई इसमें तो हमें फायदा होगा ही होगा तो मेरा जब यह चीज़ हुई कि मैंने देखा कि उनके इरादे कुछ उतने साफ नहीं थे जितना जब सोच करके मैंने किया हुआ था तो फिर मैंने उससे निकलने की कोशिश की और जब मैंने निकलने का किया तो जो एग्रीमेंट हमारा बना हुआ था वो उनको ज्यादा फेवर कर रहा था जो हमारे मित्र थे तो उससे निकलना भी इतना आसान नहीं था तो हमने फिर उस बिजनेस को कंटिन्यू किया इस लेवल तक कि जब जिसको कि हम मार्केट में अगर हम बेचना चाहें अपने बिजनेस को पूरे सेटअप को तो एक अच्छी वैल्यू दे करके जाए जिससे कि जो है हमारा इन्वेस्टमेंट था और जो उनका इन्वेस्टमेंट था वो दोनों लोगों का निकल सके बहरहाल एक सम एक साल का वो समय बहुत ही मुश्किल था बहुत ही मुश्किल था एक एक-एक दिन जो है वो लगता था कि आज क्या होगा कैसे होगा और हमारे जो अंदर मानसिक जो तनाव था वो हम उसको कहीं का कहीं ले जाता बहरहाल उस वक्त जो है हमको जो परमात्मा के साथ का अनुभव और जो हमने ये मेडिटेशन सीखा हुआ था लोगों के साथ कैसे जो हमारी परिस्थितियां में कैसे हम खुश रहें अपने संतुलन मानसिक संतुलन को बना करके रखें और कैसे जो है हम हंसते खुश, खुश रहें वो चीज प्रैक्टिकल में हमारी जिंदगी में आया और एक साल तक उसको मैं बहुत अच्छी तरह से उससे निकल पाया नहीं मैं फिर कभी कभी सोचता हूँ अगर उस वक्त हमको ये परमात्मा का साथ और ये मेडिटेशन और ये जो है हमारे साथ नहीं होता तो शायद हम एक साल के अंदर कहीं पागल खाने में ज़रूर होते तो ये इतना बड़ा हमारा था तो मैं आप सबको यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आए वो, वो संभव नहीं है अगर सुख आ रहे हैं तो दुख भी आएंगे बहरहाल सबसे अच्छी बात यही है सबसे जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए कि अगर हम खुश खुशी में खुश हो रहे हैं तो दुख में दुखी नहीं हो उस दुख में उसको दुख ना महसूस करके उससे कैसे निकल आए सबसे बड़ा खिलाड़ी वही है जैसे कहा गया है कि वो पथ पत क्या पथिक कुशलता क्या जब पथ में बिखरे शूल ना हो नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो तो जीवन है ही है तो जीवन जीने के लिए बना हुआ है और परमात्मा ने एक ही बार दिया हुआ है तो इसको खुल के जिए दिल भर के जिए और सबको खुशी बांट करके जिए फिर देखें ज़िंदगी में जिंदगी जैसा इसका प्रोग्राम का नाम है वही सलाम है ज़िंदगी ज़िंदगी को सलाम करके जाए ऐसा करके जाए कि जाने के बाद भी लोग आपको सलाम करते रहें वीरेंद्र जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जीवन में ऐसे कई ऐसे हमारे पास पड़ाव आते हैं जहाँ पर हमें एक्चुअली में जीना सिखाता है जो सिचुएशन हमारे पास आता है मुझे लगता है कि वो सिचुएशन एक साल जो है आपको कहीं ना कहीं एक नया जीवन जीने का जो अनुभव है वो आपके पास रहा और कहते हैं कि ठोकर खा व्यक्ति ठाकुर बनता है बिल्कुल उसी तरह आपके जीवन में ये सिचुएशन या परिस्थितियाँ जो आती हैं हमारे अनुकूल नहीं होता है क्योंकि हम कुछ सोचते और हैं जब चीज़ें प्रैक्टिकल होने लगते हैं तो हमारे अनुकूल नहीं लगता है तो हम वहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं लेकिन फिर वो भी एक सीख होता है कि आप अपने मानसिक संतुलन को कैसे बैलेंस रख के चल सकते हैं वो सारी चीज़ें वो परिस्थिति आपको सिखा के जाती है तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और जैसे कि हमारे जीवन में छोटे छोटे आदतें होती हैं जिसके कारण कभी कभी हम खुद भी परेशान होते हैं और दूसरे भी कहते हैं तो हम लोग उसको चेंज नहीं कर पाते हैं क्या आपके जीवन में आपके लाइफस्टाइल में जीवन पद्धति में कोई ऐसी आदत थी जिसको आप कुछ समय के बाद छोड़ पाए आप तो लग रहा है कि मेरी जिंदगी की एक एक चीज है आप बिल्कुल उस छोटे से कांटे की तरह से उभार निकालना चाहते हैं और पूरी जो भी सुनने वाले हैं पता नहीं मुझको कि कितने लाख लोग सुनने वाले हैं या कितने लोग हैं पता नहीं बहरअल मुझे कोई वो नहीं मैं वो वो चीज़ सुना सकता हूँ जो कि मैंने कब कब छोड़ी कैसे कैसे छोड़ी और इसको अगर वो परमात्मा नहीं होता तो शायद कभी कोई जो है मुझे छुड़ा नहीं छुड़ा सकता था मैं सिगरेट भी पीता था और इसी के साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैं जिसको नींद ना आने का बीमारी होती है वो मैं था और मैं हफ्ते हफ्ते भर नहीं सोता था और हफ्ते में बाद जब सोने का होता था तो डॉक्टर्स मुझको जब सोने की दवा दे देते थे तब मैं सोता था और उस दवा का असर इतना रहता था कि मैं अपने कार्य क्षेत्र पर भी सोता रहता था और खड़े खड़े सो जाता था अब आप देखें कि वो व्यक्ति जो कि इस तरह से कर रहा हो तो उसकी इफिशियंसी और उसकी वो क्या होगी बहरअल उससे सबसे निकलना मुझे नाइन्टी में जब मुझे परमात्मा का ज्ञान मिला और वो मेडिटेशन की पद्धति मिली मैंने उसको शुरू किया और जैसा आपको पहले बताया था मेरा जीवन का काफी समय दुबई में रहा है तो दुबई में जब धन रहता है तो और भी चीजें साथ में आती हैं तो मैं शराब भी पीता था और दोस्तों को भी ऑफर करता था हाँ कुछ चीजें जैसे थी कि सिगरेट तो मैं इतना नहीं पीता था जो शराब पीता था तो मैं कभी उसमें मुझे कोई एंजॉयमेंट नहीं मिलता था लोगों के साथ पीता था जब मुझको ये परमात्मा का ज्ञान मिला मेडिटेशन मैंने सीखना शुरू किया तो फिर मुझे लगा कि ये सारी चीजें हमारे जीवन में हमारे जीवन के लिए नहीं बनी हुई हैं। और इसको थोड़ा सा गहराई से देखें तो आपको खुद ही पता लगेगी कि ये हमारे जो हमारी संस्कृति है उसके साथ इसका कोई संबंध नहीं है तो जब ये सारी चीज हमको अंतर आत्मा जिसको कहेंगे अंतर चेतना जिसको कहेंगे उससे ये सारी चीजें अपने आप एक एक चीज बाहर आने लगी मैंने शराब पीना छोड़ा मैंने अपनी जिंदगी में मैं झूठ भी बोलता था झूठ भी मैंने मुझको याद है कि किस इंसिडेंट में कब किस दिन मैंने बंद किया तो देखें ये सारी चीजें और अब मैं किसी के साथ कोशिश करता हूं कि किसी को ऊंची आवाज में नहीं बोलूं, किसी के साथ नफरत नहीं करूं किसी के साथ ईर्षा नहीं करूं किसी के साथ द्वेष नहीं करूं करूं नहीं बल्कि मैंने बिल्कुल इसको खत्म कर दिया है सब हमारे भाई बहन हैं, हमको भगवान ने हाथ पैर दिया हुआ है जो चाहते हो उसको लो वो आया हुआ है देने के लिए वो दे रहा है ये लेना हमारे हाथ में है ये हमारा हक है लीजिए इसको तो हम क्यों किसी से ईर्षा द्वेष करें ये मैंने सीखा और जैसा भाई साहब ने पूछा कि आपने क्या क्या चीज़ अपनी ज़िंदगी में मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं और अभी भी बहुत छोटी छोटी महीन महीन चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं बहुत गहराई से काम कर रहा हूँ जिससे कि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूँ ये मेरी पूरी कोशिश है और आप सबसे भी यही है जितने भी मेरे भाई बहन सुनने वाले हैं हम सब अंदर वो शक्ति है आप दृढ़ता के साथ जो भी चीज उस परमात्मा को देंगे परमात्मा आपके साथ है आप उसको छोड़ सकते हैं आप उससे निकल सकते हैं बस एक कदम बढ़ाइए और मंजिल आपके सामने है वीरेंद्र जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपके जीवन में जो चीजें थी पहले तो हम लोग जब इन चीजों को करते हैं या इन चीजों को अपने आदत में डालते हैं तब तो हमें पता नहीं होता दोस्तों की संगत में या समय सीमा को देखते हुए हम सोचते हैं कि चलो एक बार पी लेने से या कुछ नहीं होता है लेकिन धीरे धीरे हम इस तरह से पकड़ लेता है कि बस उससे छूटना बड़ा मुश्किल होता है फिर उसके लिए हमको फिर कहीं ना कहीं प्रोसेस से जाना पड़ता है फिर हमें समय देना पड़ता है और फिर जाके उन चीज़ों को हम छोड़ते हैं तो हमारे जीवन में कुछ आदतें होती हैं हमें जानते हुए भी हम उनसे कर लेते संगत के कारण तो ये चीज़ें हमसे कभी भी इन चीज़ों के संगत में आने के बाद हमें तुरंत उन चीज़ों को पहले से ही ब्रेकआउट करना चाहिए नहीं लेना चाहिए तब हम अच्छा कर पाते हैं और चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि फिर से मैं एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास कर रहा हूं तो आपके शब्द सुनकर नीरज जी की बात आ गई कि अब ऐसा कुछ करना चाहिए कि एक बार फिर से इंसान को इंसान बनाया जाए तो बहुत ही अच्छी बातें हैं आपके जीवन में आपने काम किया है अपने जीवन पर और मुझे लगता है कि हम लोग दूसरों को बोलने के बजाय अगर खुद पर काम करना शुरू कर दें खुद के ऊपर जितना हम लोग मेहनत करते हैं तो हमारे जीवन में हम बहुत बड़ा चेंज अपने आप में देख पाते हैं और जितना खुश हम अपने आप को रख सकते हैं वो खुशी हम दूसरों को बाद में बांट सकते हैं अगर हम खुश नहीं है और दूसरों को खुश रहने के विचार दे रहे हैं बता रहे हैं तो ये बड़ा मुश्किल वाला काम होता है तो इसमें फिर हम और ज़्यादा दुखी होते हैं क्योंकि कोई कहने के बाद अगर करता नहीं है तो सबसे ज़्यादा दुखी हम ही हो सकते हैं क्योंकि हमने कहा और वो माना नहीं तो तो आइए बहुत ही अच्छा लग रहा है वीरेंद्र जी से बात करते हुए और मैं चाहूंगा कि जैसे संगीत के साथ आपका काफ़ी अच्छा लगाव रहा है और पुराने फिल्मी गीत पुराने फिल्म आपने देखे हैं आज भी पुराने गीत आप सुनते हैं जो आपको शक्ति प्रदान करते हैं तो आइए एक और गीत मैं चाहूँगा कि जो आपको बहुत पसंद आता हो उसके बारे में बताऊँ अच्छा गीत है दूर कहीं जब दिन ढल जाए काफी लता मंगेशकर के सॉन्ग्स हैं वो तो बहुत लंबी लिस्ट है रफ़ी के हैं मेरा उसमें ये जो अभी मुझको एक आया ये सारे गीत ऐसे हैं जो कि हमको जो नॉर्मल जिंदगी से जब हम थक जाते हैं जब हम उससे हैं तो हम कुछ एक ऐसे उसमें ढूंढते रहते हैं हमारी आत्मा की ये चाहत रहती है खोज रहती है कि हम एक कह लीजिए कि इससे थोड़ा सा ऊपर उठ करके देखें सोचें तो ये सारे गीत ऐसे हैं जो कि हमको उस स्थिति में लेके जाते हैं और बहुत ही शांति प्रदान करते हैं तो ये मेरा एक फेवरेट गीत है दूर कही जब दिन ढल जाए साझी की दुल्हन बदन चुराए चुपकी से आए जिंदगी कैसी है पहेली हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए जिंदगी कैसी है पहेली हाय कभी तो हसाए कभी के रुधाए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 जिंदगी कैसी है बहनी हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए सजाए यहाँ मेले सुख दुख संग संग संगे जिन्होंने सजाए यहाँ मेले सुख दुख संग संग झेले वही चुनकर चुन यूं चल जाए केले कहा जिंदगी कैसी है महेली कभी तो हसा कभी ये दुन आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधु 90.4 पॉइंट सुनते है, है। नमस्कार, आप पर सलामी वो ताजा कर रहे हैं और अपनी यादों को भी ताजा करते रह रहे हैं बहुत ही अच्छा लगता है जब हम इस तरह के कुछ भावपूर्ण और कहीं ना कहीं एक मैसेज से संपन्न गीत जब सुनते हैं तो हमारे मन को भी सुकून मिलता है और कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाते हैं और गीत में डूब जाते हैं तो संगीत यही है कि संगी संगीत अपने आप में एक पूरा जीवन है जहाँ पर व्यक्ति थोड़ा भी समय देता है तो संगीत उसमें डूबा देता है और वहाँ पर आदमी या व्यक्ति जब डूब जाता है और उससे जब निकलता है तो वो बिल्कुल तरोताज़ा महसूस करते हुए बाहर आता है बिल्कुल पुराने गीत हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं और ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं एक सूदिंग देता है हमारे मन को हमारे शरीर को हमारे विचारों को एक बैलेंस बैलेंस कर देता है और हम अपने जीवन में फिर से एक नई विचार को लेकर अच्छा कुछ करने के विचार को लेकर हम आगे बढ़ते हैं तो होना भी ऐसा ही चाहिए क्योंकि एक चीज़ जीवन में मजा नहीं आता रंग बिरंग भी, भी हो आ, कुछ उतार चढ़ा हो तो बड़ा अच्छा लगता है अगर साफ़ सुथरा रास्ता हो तो कोई भी चल सकता है लेकिन टेढ़ा माड़ा रास्ता हो और उसे पार करते हो तो आप एक इतिहास बनाते हो तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे कि वरेंद्र जी हमारे साथ है और हैं और वो लखनऊ से वो दुबई गए और मैं चाहूँगा कि जो जीवन में हम लोग कई बार कुछ कुछ चीज़ें देखने जाते हैं और साल में एक बार हम लोग पिकनिक भी मनाते हैं स्कूलों में तो होता ही है लेकिन आम जीवन में भी हम लोग सोचते हैं कि साल में एक बार कहीं ना कहीं हमें घूमना चाहिए टूर तो भारत या विदेश में आपने जो टूरिंग किया है उसके बारे में अपनी यात्रा के बारे में बताइए। बाहर रहा और इतना समय रहा तो काफी एक कंट्रीज जो है वो घूमने का मौका मिला और हर किसी को चाहिए कि जरूर देखें उसका अपना अपना देखने का जो है वो नजरिया होता है कि कौन किस नजर से देखता है तो मेरे तो बहुत लंबी लिस्ट है जब हम नाइजीरिया में थे तो हमको पूरा यूरोप क्रॉस करना पड़ता था तो उस उसमें मुझे लंदन है फ्रांस है एमस्टरडम रोम और दुबई बहरीन ओ, ओमान भारत में मैंने बहुत कम देखा है विदेश का काफी देखा है भारत में अभी काफी चीजें जो वो देखने को रह गई हैं तो मैं ज़्यादा आपको अगर शेयर करूँगा तो भारत बाहर का ही करूँगा देखिये इन सारी चीज़ों में मैं घूमने तो सब जगह गया बहरहाल मुझे बहुत अच्छा जो है इन सारे कंट्रीज़ में दुबई बहुत अच्छा लगा उसके कारण भी हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में और भी जगह गया बहरहाल उन सब में दुबई सबसे अच्छा है वो सबसे अच्छा आप भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्यों है एक तो वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे दिल वाले हैं वो बाकी और उसकी तरह से उतना उनका व्यवहार नहीं रहता है बहुत ही अच्छा फ्रेंडली रिलेशन रहता है और घूमने की जगह बहुत है बहुत सारे वहाँ पर पार्क्स हैं बहुत सारे मॉल्स हैं बहुत सारे और भी चीज़ें उन्होंने अभी तो लेटेस्ट तो मैं नहीं गया है बहरहाल उन्होंने बहुत सारे जैसे फिल्म के वो होते हैं वो उन्होंने डेवलप किए हुए हैं तो बहुत ही अच्छा है वहाँ पर जैसे ये सैन की राइट्स हैं तो वो भी बहुत अच्छी हैं और उनका साल में एक एक महीने के करीब जो है वहाँ पर एक फेयर लगता है जो कि फेस्टिवल की तरह वो मनाते हैं एक महीने पूरा शहर जो है वो उसको सजा करके रखते हैं और उसमें बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं एक पूरा विलेज ऐसा ही जो है पूरा बना देते हैं जिसमें कि वर्ल्ड के हर कोने कोने से कल्चरल प्रोग्राम और जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो वर्ल्ड वाइड पूरी होती रहती हैं तो एक महीने में पूरी दुनिया के कल्चरल प्रोग्राम्स आप जो हैं एक जगह देख सकते हैं वो समय जो है वो सीज़न भी बहुत अच्छा रहता है वो इसी फेबर मार्च में करते हैं तो वो बाक़ी जो है वो लंदन है वो भी अच्छा है काफ़ी अच्छा है जो एम्स्टरडम है वो भी वहाँ पर नेचुरल अगर ब्यूटी देखनी हो आपको तो थोड़ा सा शहर से हट करके देखें बहुत अच्छा है फ्रांस में तो एफिल टावर और ये सारी चीज़ रोम में जो चर्च है चर्च वग़ैरह हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं देखने के लायक हैं और ये कहा भी गया है शहर कर दुनिया की काफिल जिंदगानी फिर कहाँ अगर जिंदगानी भी तो नौजवानी फिर कहाँ तो जो भी है वो भरपूर जिए और खुश रहें जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपका जो है फॉरेन में ज्यादातर घूमना हुआ और खास उसमें से आपको दुबई बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ एक महीने का जो फेस्टिवल होता है वहाँ पर पूरे वर्ल्ड के कल्चर को वो लोग देखने को मिलता है पूरे वर्ल्ड के लोग वहाँ पर आते हैं और अपनी अपनी कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं और सभी को मंच मिलता है और काफ़ी अच्छा जो मॉल्स वगैरह है या फिर पार्क्स जो आपने कहा वो काफ़ी सुंदर बनाए रखे हैं उन्होंने और उसको मेंटेन भी काफ़ी अच्छा करके रखा है ताकि लोग उसको देखें और समझे तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया ये आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि आपके जीवन के जो एक सुखद अनुभूति है बहुत ऐसा फील होता है कि बस हाँ मेरा जीवन का ये समय जो है सार्थक रहा ऐसा कब आपको फील हुआ देखिए जैसे मैंने पहले कहा मेरी जिंदगी का बचपन से ये था कि परमात्मा कौन है कहाँ है कैसे आता है वो अगर मेरा पिता है जैसे मैंने हम सभी कहते रहते हैं कि जो है परमात्मा हमारा पिता है हम सब उसके बच्चे हैं तो बचपन से मुझको ये लगता था कि अगर वो मेरा पिता है तो वो मिलता क्यों नहीं है हमारे सुख दुख में हमारे साथ क्यों नहीं है हमारी उंगली क्यों नहीं पकड़ता है तो जैसा आपने पूछा कि आपका सबसे जिंदगी का सुखद अनुभव सबसे अच्छा अनुभव मेरा सबसे सुखद सबसे अच्छा अनुभव वो है वो क्षण था जब मुझको अपने पिता का जो कि मेरे जन्मों जन्मों का था उसका मेरा परिचय हुआ जब उससे मुझको रूबरू होने का मौका मिला वो मेरा जिंदगी का और उसको मैंने पकड़ के उसको मैंने संजो करके रखा हुआ है क्योंकि वही मेरी शक्ति है जो कि मुझको मुझे है अब मुझको अब नहीं लगता है कि मेरे सामने पहाड़ भी आए मेरे साथ भगवान है मैं उसको क्रॉस कर लूँगा तो मैं अब किसी से डरता नहीं हूँ क्योंकि डरू तो मैं किस से डरूं। मैं कोई गलत काम अभी किसी के लिए नहीं करता तो कोई मेरा बुरा करेगा तो क्यों करेगा मेरा सबसे अंदर प्रश्न आता है कि मेरा अगर बुरा कोई करना भी चाहेगा क्यों करेगा तो भगवान भी मेरा बुरा नहीं कर सकता क्योंकि भगवान ही मेरा मित्र है भगवान ही मेरा पिता है भगवान हमारे साथ है मैं उसके कहने पर कर रहा हूं उसके कहने पर चल रहा हूं तो वो भी मेरा बुरा नहीं कर सकता और भगवान किसी का बुरा वैसे भी नहीं करता है इसका बुरा सत्य परिचय मिल गया है मुझको सही पहचान है तो ये मेरा सबसे सुखद अनुभव था और वो क्षण था जो मुझे परमात्मा मिले वीरेंद्र जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से जो सुखद पल है वो आपका जो है मेडिटेशन का एक उच्च अवस्था में जब आप अनुभव कर रहे थे वो आपका रहा जो आपने बताया तो वही आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में कई चीजें हम लोग देखते हैं सुनते हैं समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं कभी कभी हम लोग अपने जीवन में आ, कुछ चीज़ें यादों में बनी रहती हैं तो और बचपन से भी कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो या ये चीज़ मुझे चाहिए जब वो चीज़ मिल जाती है तो फिर एक मन जो है तृप्त हो जाता है और लगता है कि बस मेरा जीवन जो है आ, सफल हो गया है तो वैसे ही आपका अनुभूति है तो मैं चाहूँगा कि आपके परिवार के बारे में बताइए हमने आपसे बहुत बातें की आपके फैमिली बैकग्राउंड कौन कौन है आपके परिवार में अभी उनके बारे में बताए मेरे परिवार में मेरी पत्नी है और दो बेटियां हैं जिसमें कि जो बड़ी बेटी है उसने पीजी किया हुआ है इन काउंसलिंग और वो लोगों की काउंसलिंग करती है जो छोटी बेटी है उसने बीटेक किया हुआ है यहाँ जलंधर से और वो उसकी शादी हो गई दो साल हो गया है बड़ी जो है वो शादी उसकी कुछ फिजिकल भी जो है वो फिजिकली थोड़ा सा वीक है कुछ और भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं अपनी हेल्थ को हेल्थ रिलेटेड तो वो शादी खुद अपनी स्वच्छता से नहीं करना चाहती है छोटी ने छोटी की शादी हो गई है वो भी जिसके साथ हुई है वो भी इंजीनियर है और दोनों इस वक्त जो है ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हैं ऑस्ट्रेलिया के सिटिजन हैं उनको दो साल हो गए सिटीजनशिप मिल गई इस तरह से वो भी अपना उन्होंने भी रिसेंटली वहाँ पर फ्लैट अपना मकान ले लिया है तो दे यार पूरी तरह से अपना वो भी खुश हैं और हम लोग यहाँ पर खुश हैं बाकी हमारे है परिवार में हमारे भाई लोग हैं सब टल और सब और जैसा है जिंदगी में अगर हमारे साथ दुख नहीं आएंगे तो खुश की इम्पोर्टेंस उसकी अहमियत हमको याद नहीं आएगी और दुख में ही जैसे कहा गया ना दुख में सुमरन सब करे अगर दुख नहीं आएगा तो शायद हम भगवान को कभी नहीं याद करेंगे तो इसलिए दुख आना भी बहुत जिंदगी में जरूरी है इसको ये मत मानिएगा कि मैं चाहता हूं आप सब दुखी हो बहरहाल थोड़ा सा तुलसी दास जी ने कहा था कि हमारे जीवन में थोड़ा सा दुख हमेशा रहना चाहिए जिससे कि मुझको भगवान की हमेशा आपकी हमेशा याद आती रहे मैं नहीं चाहूंगा कि आपकी जिंदगी में कभी दुख आए और इसके लिए सबसे अच्छा है कि खुशी बांटते चलिए देखिए आपका दामन खुशियों से कितना भर जाएगा जी वीरेंद्र जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने परिवार के बारे में और आपने बताया की दुख हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है जिसकी वजह से हम भगवान को याद करते हैं जिसने हमें इस दुनिया में लाया और इतना सुख दिया है उसको भूले नहीं इसलिए दुख भी ज़रूरी है ऐसा आपने कहा तो बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा भी होगा तो हम उसको याद करते हैं तो ये बहुत ही सुंदर एक विधि है एचुअले में दुख और सुख जीवन के दो पहिए ऐसे भी कहते हैं कब दुख है कब सुख है तो ये दोनों चलते रहते हैं चलना ही चाहिए ताकि हमें जो अंदर की जो शक्ति है उसका भी यूज़ होता है अगर दुख नहीं आएगा तो हम अपनी शक्तियों का भी यूज़ नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं दुख के साथ हमारा जीवन बिल्कुल ट्रिगर की तरह है वो कहीं ना कहीं हमें उड़ाने के लिए हमें अपने पहचान बनाने के लिए ही काम में आता है तो इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा बाकी हम लोग अगर रेडियो में स्टूडियो में बैठकर दुख और सुख के बारे में इतनी अच्छी बातें कर रहे हों तो शायद हमारे श्रोतागंज सुन के कह रहे होंगे अंदर में कि ये लोग प्रैक्टिकल में अगर मेरे साथ हो तो पता चलेगा इसका दुख क्या है या सुख क्या है तो ऐसी बात नहीं है हमारे जीवन में भी ऐसे कई घटनाएँ आती हैं हम भी आप ही की तरह हैं लेकिन चीज़ें अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो हर चीज़ समझा जा सकता है इसलिए कहते हैं कि पॉसिबल शब्द को भी अगर हम लोग अच्छेद विच्छेद कर दें तो आई एम पॉसिबल यानी सब कुछ हो सकता है सब कुछ संभव है लेकिन हमारे जीवन में उस समझ की ज़रूरत है ऐसे संगठन की ज़रूरत है ऐसे लोग अच्छे लोगों के साथ हमें उठना बैठना होगा जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वैसे हमारे मनोभाव हमारे विचार बनते जाते हैं तो अच्छे लोगों के साथ रहने से अच्छी जीवन शैली भी हमारी बनती है तो बहुत ही अच्छा लगा वीरेंद्र जी आपसे बात करके और मैं चाहूंगा कि जीवन में जैसे कि भारत और विदेश में आप दोनों जगह रहे हैं तो क्या चीज कॉमन लगता है विदेश और भारत के बीच में बहुत अच्छा अभी देखें कि हमारा जो इतना नेट की वजह से और ट्रांसपोर्टेशन इतना फास्ट हो गया है लोगों की वो कि अब दूरियाँ सब समाप्त हो गई हैं तो अगर आप मोटे तौर से देखें तो हर कंट्री की अपने कुछ धार्मिक कुछ राजनैतिक कुछ सामाजिक उसका इन्फ्लुएंस रहता है बाकी अगर आप थोड़े से ऊपर उठ करके देखें तो सब एक जैसे हैं, सब में वही खून दौड़ रहा है सब में वही सुख दुख की अनुभूतियां हैं सब भी एक ही चीज चाहते हैं ऐसा नहीं कि वहां के लोग दुख चाहते हैं कहीं की लड़ाई चाहते हैं कहीं का हर आदमी सुख और शांति में रहना चाहता है तो मुझे तो कहीं नहीं लगा कि कोई राया हो और कोई जो है वो अनकॉमन हो एवरीथिंग सारी चीज़ें जो है वो कॉमन है और अब और कॉमन होती जा रही हैं क्योंकि अब इंटर मैरिजेज और जो है जितने बैरियर्स जितने थे वो सारे सब खत्म हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और आप सब इसको और आगे बढ़ाएं जा कर के देखें हाँ एक चीज़ और भी होती है जब हम बाहर जाते हैं देखते हैं कुछ चीज़ महसूस करते हैं तो हमारे हमको अपना भारत बहुत अच्छा लगता है कुछ एक चीज़ें छोड़ दीजिए बाकी फिर लगता है कि यहाँ पर जैसे मेडिकल फैसिलिटीज मेडिकल फैसिलिटीज मैं ऑस्ट्रेलिया या वहाँ पर जब कभी हैं बीमार हमारे बच्चे पढ़ते हैं छोटी सी चीज़ के लिए तो उनको एक छोटे से ऑर्थोपेडिक सर्जन के अपॉइंटमेंट के लिए करीब उनको एक महीने इंतज़ार करना पड़ता है जो कि यहाँ पर अगर आप पहुँचें तो हमारे ख़्याल से एक मिनट लगेगा एक्सरे होने में प्लास्टर होने में और ऑर्थोपेडिक सर्जन को मिलने में ऐसे ही हेल्थ प्रॉब्लम में मान लीजिए कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम है तो इमिडिएटली मिल जाती है और बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पर तो ये सारी चीज़ें हैं बहुत बाहर के देश यहाँ भारत से बहुत महंगे हैं उस सब को जब देखें तो हमारा भारत देश महान है मैं तो कहूंगा भारत ऐसा देश कोई नहीं है जहां इतने जो सीजन होते हैं इतने मौसम होते हैं इतनी फसलें होती हैं इतनी सब्जियां होती हैं इतने फल फ्रूट होते हैं इतना जो धार्मिक जो हमारा कल्चर कह लीजिए कि जो वेरिएबल है एक तरफ मंदिर में घंटी बच रही तो एक तरफ अजान हो रही तो एक तरफ ये भी ब्यूटिफुल है इसका हमारा देखने का नजरिया है कि हम कैसे इसको देख रहे हैं मिलजुल के रहें प्यार से रहें किसी को कोई तकलीफ नहीं दे, तो स्वर्ग यहीं पर है और कहीं नहीं है अवरेंद्र प्रसाद मिश्रा जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे श्रोतागण को भी गर्व महसूस हो रहा होगा आपके शब्दों से कि भारत की आपने जो महिमा प्रैक्टिकल रूप में आपने जो एक्सपीरियंस किया है उन चीज़ों को जब हम लोग सुनते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि हम लोग जहाँ हैं बहुत सुखी हैं बहुत अच्छे हैं जिस जगह भी हम लोग हैं तो चलिए मुझे लगता है कि हमारे श्रोता श्रोतागनों को बहुत खुशी हो रहा होगा और इसी खुशी को बरकरार रखिए और आप जीवन में सदा खुश रहें ऐसी शुभ आशा के साथ मैं कहूँगा वीरेंद्र जी जाते जाते एक छोटा सा मैसेज जरूर हमारे सभी श्रोताओं को दे मैं तो बस आप लोगों को परमात्मा से यही दुआ करूँगा कि जो चीज जैसे मुझको मिलती गई थोड़ा सा आप सब भी एक कदम बढ़ाएं इस जीवन में एक काम करने की एक प्रश्न आज जरूर अपने आप से पूछें कि मैं कौन हूँ मैं इस मेरा पर्पज़ क्या है मेरा इस दुनिया में आने का कुछ ना कुछ तो मकसद होगा एक छोटी सी कुर्सी भी आप खरीदने जाते हैं तो उसका एक मकसद होता है कि हम कुर्सी लाएंगे टेबल लाएंगे तो उसका ये काम होगा पंखा लाएंगे तो उससे हमको हवा मिलेगी हमारा इस पृथ्वी पर इस परिवार में इस देश में इस धर्म में आने का कुछ ना कुछ तो पर्पज़ होगा अपने आप से पूछे वो पर्पज हमारा क्या है एक प्रश्न से ही जो है आपको फिर अंदर से उत्कंठा होगी उसको जानने की और जानने का हल जानने का उसको जो हमको मिला है वो ब्रह्मा कुमारी से मिला है और उसको जरूर जाने चाहे आप मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उन्हीं से ब्रह्मा कुमारी से ही जाने या उससे करें कम से कम एक प्रश्न अपने आप से जरूर उठाए कि हमको इस दुनिया से जाने से पहले कम से कम ये तो पता लग जाए कि मैं कौन हूँ मैं आया कहाँ से हूँ मेरा बनाने वाला कौन है मुझे जाना कहाँ है हम सब कहते हैं कि हम खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे ना हम सभी खाली हाथ आए थे और ना खाली हाथ जाना है बहुत कुछ लेकर के आए थे और हमारे ऊपर है कि हम कितना भर करके उसको ले जाना चाहते हैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत थैंक्स जो आप लोगों ने इतनी धैर्यता के साथ सुना होगा इन्हीं शब्दों के साथ मैं थैंक्स कहता हूं आपको वीरेंद्र प्रसाद जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में जुड़कर अपने जीवन के कुछ अनुभव अनमोल अनुभव हमारे साथ शेयर किया मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आशा करता हूँ कि हमारे श्रोताओं को भी काफी अच्छा लगा और काफी जीने की जो प्रेरणा है आपके शब्दों से आपके अनुभव से हमें मिला है धन्यवाद फिर से एक बार आपको चलिए श्रोताओं आज के सलामी जिंदगी में बस इतना ही अगले हफ्ते फिर कुछ नई बातें लेकर हम आपके साथ होंगे तब तक आप बने रहें रेडियो मधुबन के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कराते रहो